शंकर भाष्य उकार और तेजस का तादात तात्म स्वनस्थान तैजस उकारो दात्रोत्कर्षाद उभयवादत्कर्षति हई ज्ञान सतति सामन से नशा ब्रह्म वित्कुवती यम वेद स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है सबके प्रति समान होता है और उसके वंश में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता स्वप्न स्थान तेजसो यह स द्वितीय मात्रा ओंकारोकारो द्वितयात्रा कें सामने उत्कर्षा अकारादुत्कृष्ट तेजसो विश्वाद उभयकार मध्यस्थस्था विश्वरागो सामान्यात। जो स्वप्न स्थान वाला तेजस है वह ओंकार की दूसरी मात्रा उकार है किस समानता के कारण दूसरी मात्रा है इस पर कहते हैं उत्कर्ष के कारण जिस प्रकार अकार से उकार उत्कृष्ट सा है उसी प्रकार विश्व से तेजस उत्कृष्ट है अथवा मध्यवर्तित्व के कारण उन दोनों में समानता है जिस प्रकार उकार अकार और मकार के मध्य में स्थित है उसी प्रकार विश्व और प्राग के मध्य में तेजस है अतः उभय परतत्व रूप समानता के कारण भी उनमें अभिन्नता है विदत्फल मुच्यते उत्कर्षति है संततिम विज्ञान संततिम सतति वर्धय सामन तोल्य अपि शत्रुपक्षाणी भवति। अब्रह्मविद से कुलें न भवती यह एवं वेदा अब इस प्रकार जानने वाले को जो फल मिलता है वह बतलाया जाता है जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञान संतति अर्थात विज्ञान संतान का उत्कर्ष यानी वृद्धि करता है सबके प्रति समान तुल्य होता है अर्थात मित्र पक्ष के समान सत्र पक्ष का भी अद्वेष्य होता है तथा उसके कुल में कोई ब्रह्म पुरुष नहीं होता मकार और प्राज्ञ का तादात्म्य सुसुप्तस्थान प्राजो मकार तृतीया मात्रा मितेर पीतेर्वा मिनोति हाई इदम सर्व भवति या एवं भेद सुसुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और लय के कारण ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है जो उपासक ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है सुसुप्त स्थान प्राजो य स ओंकार से मकारत तृतीया मात्रा कम्यनेत्या सामान्य मृत्र मितेर मितेर्मीर्मा मीयत इव ही विश्वतेजसो प्राज प्रलयोत्पत्तों प्रवेश निर्गम प्रथेन जवाह जथोकार समाप्त पुनः प्रयोगे च प्रवेश निर्गछत इवाकरौ कारौ मकरे मकारे सुतृत्ति स्थान वाला जो प्राज्ञ है वह ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है किस समानता के कारण तो बतलाते हैं यहाँ इनमें यह समानता है ये मिति के कारण समान है मान को कहते हैं जिस प्रकार प्रस्थ एक प्रकार के बाट से जौ तोले जाते हैं उसी प्रकार प्रलय और उत्पत्ति के समय मानव प्रवेश और निर्गमन के द्वारा प्राग्ञ से विश्व और तेजस मापे जाते हैं क्योंकि ओंकार की समाप्ति पर उसका पुनः प्रयोग किए जाने पर मानो आकार और उकार मकार में प्रवेश करके उससे पुनः निकलते हैं अपी वा अपीतिरप्यी भाव ओंकारोच्चारणे इषंतेक्षर एकीभूता मकारत्स मिथिल उत्कृष्ट सामने तथा विश्वतेजसो ससुप्त काल प्राग्ञ अथोवा सामान्य अथवा के कारण भी उनमें एकता है। अपीति एक ही भाव को कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार ओंकार का उच्चारण करने पर अकार और उकार अंतिम अक्षर में एक ही भूत से हो जाते हैं उसी प्रकार सुसुप्त के समय विश्व और तेजस प्राग्ञ में लीन हो जाते हैं सो इस समानता के कारण भी राज्य और मकार की एकता है विद्वत् फलम मिनोति है वाईद जगदाथ्यात्म्य जानाथ अपेति जगत्कार अत्रवांतरफलवचन प्रधान साधन स्तुम अब इस प्रकार जानने वाले को जो फल मिलता है वह बतलाते हैं जो ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत को माप लेता है अर्थात इसका यथार्थ स्वरूप जान लेता है तथा अपीति यानी जगत का कारण स्वरूप हो जाता है यहाँ जो अवान्तर फल बतलाए गए हैं वे प्रधान साधन की स्तुति के लिए हैं। मात्राओं की विश्वाद रूपता, अत्रीय श्लोका भवन थी इसी अर्थ में ये श्लोक भी हैं विश्वस्यात्म विवक्षायादि सामान्य मुत्कटम मात्रा संप्रतिपत सीमा सामान्य में जिसमें विश्व का आत्व अकार मातृत्व बतलाना इष्ट हो अर्थात वह अकार मात्र रूप है ऐसा जाना जाए तो उनके प्राथमिकत्व की समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी रूप समानता भी ही है विश्वसात्मकमातृत्व यदा विवक्षत तदा दसमुक्त नोत्कट मुद्दू दृश्यतर्थ इत्यस्य विवक्षाया व्याख्या मात्र संप्रतिपत्ता विश्वस्य। अका अकार मतृत्व यदा संप्रतिपद्यतर्थ आप इति अनुवर्तते अनुर्तते चब्दा जिस समय विश्व का अत्व यानी अकार मात्रत्व कहना इष्ट होता है उस समय पूर्वोक्त न्याय से उनके प्राथमिकत्व की समानता उत्कट अर्थात उद्भूत प्रकट रूप से दिखाई देती है मात्रा संप्रपत्तौ यह अथवा विवक्षायाम इस पद की ही व्याख्या है तात्पर्य यह है कि जिस समय विश्व के आकार मात्रत्व का ज्ञान होता है उस समय उनकी व्याप्ति की समानता तो स्पष्ट ही है यहाँ छ शब्द से उत्कटम इस पद की अनुवृत्ति की जाती है तेजस्योत्ज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्ुटमतिपत्त सभयत्व तथा विधम तेजस को उकार रूप जानने पर अर्थात तेजस उकार मात्रा रूप है ऐसा जानने पर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है तथा उनका उभयत्व भी स्पष्ट ही है तेजस्योत्विज्ञान उत्कारत्व विवक्षायां उत्कर्षो दृश्यते स्फुट स्पष्ट उभय स्फुटमेवे पूर्ववत्सर्व तेजस के उत्व विज्ञान में अर्थात उसका उकार रूप से प्रतिपादन करने में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखाई देता है इसी प्रकार उभयत्व भी स्पष्ट ही है शेष सब पूर्वत है मकाराभाव प्राजस् मान सामान्य मुत्कटम मात्रा संप्रतिपत तो लय सामान्यमेव प्राज्ञ की मकार रूपता में अर्थात प्राज्ञ मकार मात्रा रूप है ऐसा जानने में उनकी मान करने की समानता स्पष्ट इस है इसी प्रकार उनमें लय स्थान होने की समानता भी स्पष्ट ही है मकारत मकारत्व प्राज्य मिथिलवूत्कृष्टे सामान्य प्राज के मकार रूप होने में मान और लय रूप समानता स्पष्ट है ज इसका तात्पर्य है ओंकारोपासक का प्रभाव तेसुधामु्य सामान्यम वेत निश्चि स पूज्य सर्वूता वंद महामुनि जो पुरुष तीनों स्थानों में बतलाई गई तुल्यता अथवा समानता को निश्चय निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियों का पूजनीय और वंदनीय होता है यथोक्तस्थान्य उत्तम सामान्य वेत्यव नव तदिति निश्चित तो यह सूज्यों वंद्य ब्रह्मलोके भवती उपर्युक्त तीनों स्थानों में तुल्य रूप में बतलाई गई समानता को जो यह इसी प्रकार है ऐसा पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेदता लोक में पूजनीय एवं वंदनीय होता है ओंकार की व्यस्तोपासना के फल यथोक्तः सामान्य आत्मा पादानाम मात्रा भी कृत्वा कृत्व यथोकार प्रतिपद्य यो पूर्वोक्त सामानताओं से आत्मा के पादों का मात्राओं के साथ एकत्व करके उपर्युक्त ओंकार को जानते हुए जो उसका ध्यान करता है उसे अकारो न विश्व उकारश्चापेजसम मकारश्च पुनः प्राजात्रे विद्यते गति अकार विश्व को प्राप्त करा देता है तथा तो उकार तेजस को और मकार प्राग्य को, किंतु अमात्र में किसी की गति नहीं है अकारो नयते विश्व प्राप्ति अकारा लंबनोकार विद्वान्श्वानोंतीथोकारस्तेजस मकारच्चापी पुनः प्राज्द नयतर्तते क्षीणे तो मकारे बीज भाव क्षयाध मात्र ओंकारे गति न विद्यते क्वचि अकार विश्व को प्राप्त करा देता है अर्थात आकार के आश्रित ओंकार को जानने वाला पुरुष वैश्वानर होता है इसी प्रकार उकार तेजस को और मकार पुनः प्राग्ञ को प्राप्त करा देता है चार शब्द से नयते प्राप्त करा देता है इस क्रिया के अनुवृत्ति होती है तथा मकार का क्षय होने पर बीज भाव का क्षय हो जाने से मात्राहीन ओंकार में कोई गति नहीं होती इस यह इसका तात्पर्य है अमात्र और आत्मा का तादात्मा अमात्र चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंचोपम शिवोद्वित ओंकार आत्मिव सम्विशत्यात्मनात्मान ज एवं वेद मात्रारहित ओंकार तुरी आत्मा ही है वह अव्यवहार्य प्रपंचोपम शिव अद्वैत है इसी प्रकार ओंकार आत्मा ही है जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है अमात्रो मना सोम्र ओंकारचतुस्तु आत्म कवलो भी धानाधेयपयोवा क्षीण्वाद्यवहार्य प्रपंचोपिव संवृत्त एवं यथोक् विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार आत्म संविश्चत्मना स्व परम आत्मा यं वेद परमर्शी ब्रह्मवत्म बीज भाव दग्धवात्मा प्रविष्ट न पुनर्जा तोरीयस बीजत्वात् अत्रकी मात्रा नहीं है वह अमात्र ओंकार चौथा अर्थात केवल आत्मा ही है अभिधान रूप वाणी और अभिधेय रूप मन का क्षय हो जाने की कारण वह अव्यवहार्य है तथा वह प्रपंच की निषेधावधि मंगलमय और अद्वै स्वरूप है इस प्रकार पूर्वोक्त विज्ञानवान उपासक द्वारा प्रयोग किया हुआ तीन मात्रा वाला ओंकार तीन पाद वाला आत्मा ही है जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार उसकी उपासना करता है वह ही अपने परमार्थिक आत्मा में प्रवेश करता है परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीज भाव को भी दग्ध करके आत्मा में प्रवेश करता है इसीलिए इसका पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि तुरी आत्मा अभिजात्मक है न ही सर्पयोर सर्पयोर्विवेके रज्ज्वाम प्रविष्टः सर्पो बुद्धि संस्कारात पुनः पूर्ववत विवेकिना उत्थति मंदमद्यम अधीयां तो प्रतिपन्न साधक सन्मार्ग गामिनाम सन्यासिनाम सन्न पादानाम च क्लिप्त सामान्य साम ओंकारो ब्रह्म प्रतिपत्त आलम्बनी तथा च वक्षति चक्षति आश्रमा इत्यादि रज्जो और सर्प का विवेक हो जाने पर रद्दों में लीन हुआ सर्प जिन्हें उसका विवेक हो गया है उन पुरुषों को बुद्ध के संस्कार व पुनः प्रतीत नहीं हो सकता किंतु जो मंद और मध्यम बुद्धि वाले साधक भाव को प्राप्त सन्मार्गामी सन्यासी पूर्वोक्त मात्रा और पदों के निश्चित सामान्य भाव को जानने वाले हैं उनके लिए तो विधिवत उपासना किया हुआ ओंकार ब्रम्ह प्राप्ति के लिए आश्रय स्वरूप होता है यही बात तीन प्रकार के आश्रय हैं इत्यादि वाक्यों से कहेंगे समस्त और व्याप्त ओंकारोपासना पूर्ववत् पहले के समान अत्रैत्य स्लोका भवंती इसी अर्थ में यह श्लोक भी है। ओंकार पादशो विद्याशय ओंकार पादसो ज्ञातवा न किंचदिचि ओंकार को एक एक पाद करके जाने पाद ही मात्राएँ हैं इसमें संदेह नहीं इस प्रकार ओंकार को पाद क्रम से जानकर कुछ भी चिंतन न करें यथोक्त ही पादा मात्रा, पादतो साम्य पाद एव्मात्र पादस्मादार पादसो विद्या दृष्टादृष्टा वींचित प्रयोजन चिंतित किस समानताओं के कारण पाद ही मात्राएँ हैं और मात्राएँ पाद हैं। अतः तात्पर्य है कि ओंकार को पादक्रम से जाने इस प्रकार ओंकार का ज्ञान हो जाने पर कृतार्थ हो जाने के कारण किसी भी दृष्टार्थ ऐहिक अथवा अदृष्टार्थ पारलौकिक प्रयोजन का चिंतन न करे यह इसका अभिप्राय है